एक लंबा समय पहले नारायणपुरम नामक एक छोटा गांव था। वहाँ के गांव वाले सारे पानी ना रहने के कारण बहुत दूर जाके पानी को भरके आते थे। ऐसे लेके आने में उन्हें बड़ा तकलीफ होता था। एक दिन गांव वाले सारे मिलके पानी की समस्या के बारे में बात कर रहे थे। हम सब पानी के बिना बहुत तकलीफ ल इस मुसीबत के बारे में हमें गांव के मुखिया से बात ही करना होगा। तुम सही कह रही हो दीदी। पानी के बिना कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। सब ऐसे फैसला करके गांव के मुखिया के पास जाते हैं। क्या हुआ सब ऐसे आए हैं? हमारे गांव के पानी की समस्या के बारे में तो आपको पता ही है। उसी के बारे में बात करने मैं खुद इस समस्या के बारे में आपसे बात करना चाहता था। हमारे पड़ोसी गांव वाले को भी जब यह समस्या था, तो उन्होंने एक पानी का टैंकर मंगवाया। मैं भी उस टैंकर आदमी से बात करके पैसों के बारे में पता करूंगा। हम सब साथ में पैसे जमा के टैंकर को मंगवाएंगे। ठीक है जी, आप उस आदमी से � पड़ोसी गांव के टैंकर वाले से बात करने जाते हैं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? एक टैंकर का दाम कितना है? मेरा नाम अरुण है साहब। एक टैंकर का दाम हजार रुपए का है। ठीक है अरुण। हर रोज हमारे गांव को भी टैंकर लेके आ सकते हो? मेरा काम ही वो है साहब। आसपास के सारे गांव को मैं ही पान आरुन उसके वचन के अनुसार टैंकर को गांव ले जाता है। उससे उस गांव के सारे लोग ये सोचके खुश हो जाते हैं कि अब से पानी की समस्या नहीं होगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। हर रोज की तरह एक दिन सुबह जब आरुन उस गांव के लिए पानी लेके जाता है, तो टैंकर को देख उस गांव की सारी औरतें उनके म ペレメレマッケメパニバ ungi。トンセペヘレトメアイイ、イセリメペレパニバ ungi。エセ、サビオロテ、ペレパニバニキリ、ルテラヘ。ハッローズ、ダンキオロテ、パニキリエセヘルテラヘ。エセオンオロトンキー、ラダイヨンキサメメボーツャパニ、ウィアトジャティク、アランコ、ボーツコサータヘ。アマ、エセハロズアピラダイヨンキー、ジェセ、パニ、ブルダーホーヘ。 आप अगर ऐसे ही करेंगे तो मैं पानी लेके नहीं आऊँगा। एक के बाद एक आके पानी भरो। सभी के लिए काफी है इसमें। हम अगर पानी व्रुद्धा करे तो तुम्हें क्या? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना? बस अपना काम करो। जब इनके पास पानी नहीं था ये दुखी थे। अब जो इनको पानी मिल रहा है तो उनका � पानी बेकार हो जाए तो मुझे क्या? ये सोचके जब वो पानी के लिए लड़ भी रहे हैं तो कुछ नहीं कहता है और अपने काम से काम रखता है। बस हर रोज टैंकर लेके आता था। एक दिन जब वो पानी का टैंकर लेके गांव की ओर जा रहा था, रास्ते में उसे एक आदमी रोकता है। आह तुम हर रोज टैंकर को इसी रा� मैं उन गांव वालों से दुगना पैसा दूंगा। मुझे यहाँ हर रोज़ पानी लेके आओगे। उस गांव के औरतें के लड़ाइयाँ में वैसे भी आधा पानी बेकार ही जाता है। इसीलिए मैं इस आदमी को आधा पानी दे दूँगा। अगर गांव वाले पूछेंगे, तो बोलूँगा कि उनके ही लड़ाइयों की वजह से आधा पानी बह ग तब से उस गांव को जाने से पहले रास्ते में उस आदमी को आधा टैंकर के पानी देकर बचा हुआ पानी को गांव लेके जाता था। ऐसे एक दिन जब गांव में पानी लेके जाता है, तो सबके पानी भरने से पहले ही पानी खत्म हो जाता है। आज पानी जल्दी क्यों खत्म हो गया? मैंने तो हर रोज की तरह ही पानी लाया माँ। आपक ऐसे ही वो हर रोज़ करता रहा। एक दिन उस टैंकर वाले को रास्ते में किसी और को पानी देना बिंकट नामक एक गांव वाला देख लेता है। आह हाँ, तो ये आदमी आधा पानी यहाँ देके बाकी का गांव लेके आ रहा है। तभी तो सब सोच रहे हैं कि पानी नहीं है। ऐसे ही एक दिन सारी औरतें पानी के टैंकर का इं एक के बाद एक खड़े होके पानी भरेंगे। हाँ हाँ, वरना ये आदमी कह रहा है कि हम ही पानी को व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए आज कोई नहीं लड़ेगा। इतने में वो टैंकर वाला आता है। सभी एक के बाद एक पानी भरने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग के भरने में ही पानी खत्म हो जाता है। अरे, आज तो हमने पानी व्यर्� और जो कुछ उसने देखा सब को बोलता है। ये सुनके गांव के औरतें उसे मुखिया के पास ले जाते हैं। क्या हुआ? इस आदमी को यहाँ क्यों लाए हो? ये आदमी हमारे पैसे लेके टैंकर के आधे पानी को किसी और आदमी को दे के बाकी के पानी को यहाँ ला रहा है जी। हम तुम्हें टैंकर यहाँ लाने के लिए पैसे दे रह मगर इस गांव की औरतें हर रोज पानी भरने के लिए लड़ लड़के सारा पानी व्रुदा कर रहे हैं साब तो मैंने सोचा कि व्रुदा करने से बेहतर उस आदमी को देके और पैसा कमा सकूंगा हम्म इसमें सिर्फ़ इस, सिर्फ इस आदमी का ही नहीं बल्कि आप लोगों का भी गलती है इसीलिए मैं इस आदमी को माफ कर रहा हूँ अब से आप और गांव के मुखिया का उसे माफ करने पर आरुण भी दूसरे आदमी को पानी देना छोड़कर सारा पानी बस उस गांव को देता है। उस गांव के औरतों को भी उनकी गलती के एहसास होता है और एक के बाद एक ही पानी भरना शुरू करते हैं। ऐसे गांव वाले सारे खुशी से जीते हैं। लालची बहु बहुत साल पहले था एक गांव द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 どうしてもいいです。この時点で、どうしてもいいです。どうしてもいいです。どうしてもいいです。どうしてもいいです。どうしてもいいです。どうしてもいいです。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 और तुम लोग वापस यहाँ इसीलिए आए ताकि तुमको जायदात में हिस्सा मिल जाए? पर राजू उसको सिर्फ हमारी चिंता थी। सच में क्या शर्म की बात है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने माता पिता को ऐसे छोड़ दिया जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। जो काम हमको करना था वो हमारे बिचड़े हुए बाह नहीं कर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 एक बार एक शहर में बंधन नाम का एक ठेकेदार अपने माता पिता के साथ रहता था। लोग उसके काम की बहुत प्रशंसा करते थे। तो इस वजह से धीरे-धीरे वो बहुत अहंकारी हो गया। बंधन की शादी हो गई और उसकी पत्नी एक बहुत सुंदर औरत थी। मगर सुंदरता के साथ वह बहुत लालची थी। हर दिन जब बंधन अपने काम के लिए घर से बाहर जाता, तो उसकी बत्ती कुछ काम नहीं करती। वो बस घर में बैठकर अपने आप को सवारती रहती थी। यहाँ तक कि उसने अपने सास ससुर की भी सेवा नहीं की, क्योंकि बंधन अपनी बीवी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था, वो ये सब चीजें देखता ही नहीं था। तो उसकी पत्नी ये सब चीजों का फायदा उठाती थी। एक शाम जब बंधन थक के घर वापस लौटा, तो उसकी पत्नी भागकर उसके पास आई और बोली, बंधन मेरे प्रिये, मेरा जन्दन आने वाला है, तो आप मुझे जन्दन में क्या तोफा देंगे? ओह, तो तुम्हारा जन्दन आ रहा है? तुम बताओ मेरी प्रिये, तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, तो मैं जो मांगूँगी, क्या आप मुझे लाकर देंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मैं थोड़ा सोचती हूँ और फिर आपको बताऊँगी। बंधन की ये बातें सुनकर उसकी पत्नी बस यही सोचती रही कि क्या तोफा मांगना चाहिए। जब वो किसी औरत को साड़ी में द और जब वो मंदिर में जाती और रस्मों रिवाज़ों को देखती, तो सोचती कि क्या उसे चांदी का थाल चाहिए? जब वो घर में बैठी रहती और अपने आप को सवारती रहती, तो सोचती कि क्या उसे बड़ा सा सोफा चाहिए? और फिर जब वो अपनी पुरानी सोने की चूड़ियों को देखती, तो सोचती कि क्या उसे नई चूड़िया� ऐसे ही इतने सारे खयाल उसके दिमाग में आए, फिर अचानक उसे लगा कि उसे एक हीरों का बड़ा हार मांगना चाहिए। फिर एक दिन शाम के वक्त बंधन काम से घर लौटा। उसकी पत्नी फटाफट बंधन के पास गई और उसे बताया कि उसे क्या चाहिए। बंधन तो उसे देखकर चौंक गया और थोड़े समय तक कुछ बोला ही नहीं अरे मेरे प्रिये क्या हुआ आप चुप क्यों हैं अरे बताइए ना आप बोल क्यों नहीं रहे मेरी प्रिये क्या तुमने मुझसे हीरों का बड़ा हार मांगा है हाँ क्या तुम्हें पता है कि उसका मूल्य कितना होता है नहीं मुझे नहीं पता मुझे नहीं लगता कि वो दस लाख रुपए से नीचे आता है हाँ तो क्या अरे मगर मेरे पास उतन मैं इतनी रकम तो दस घर बनाने के बावजूद भी कट्टा नहीं कर सकता। अच्छा, अरे, लेकिन मेरे पास एक योजना है। आपको दस घर बनाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। आप बस एक महीने में पांच घर ही बनाइए और उनसे दस घरों का मूल्य प्राप्त कीजिए। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये स हाँ हाँ ये बिल्कुल संभव है पांच घर बनाने के लिए आपको जितनी भी सामग्री लगती है जैसे कि मिट्टी पेंट लकड़ी ईंटें पानी सीमेंट आप उतना ही मंगवाइए और रिसीट में और लोगों से दुगना दाम मांगिए यहाँ तक कि आप अपने पुराने मिस्त्रियों को निकाल दीजिए और नए मिस्त्रियों को रखिए आधे दाम में तो पैसा तो आप दस घरों का ही लेंगे, बनाएंगे सिर्फ पांच घर। मगर ऐसा कैसे संभव है? क्या तुम्हें लगता है कि लोग इतने मूर्ख हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगेगा? अरे लोग आपकी बातों का पूरा विश्वास करेंगे। उन्हें पता है, आप बहुत अच्छे और मेहनती ठेकेदार हैं, और आप हमेशा अच्छा काम ही बंधन भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया, उसमें भी लालच भर गई। इसी तरह बंधन ने इस तरकीब को अपनाया, जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। उसने पैसों की हेरा-फेरी करनी शुरू कर दी। और मिस्त्रियों को भी आधे पैसे दिये। तो ऐसे करते करते उसने पांच घर बना लिये। और उसे उन घरों का मूल्य भी मिलने लग गया। बंधन ने हेरा-फेरी कर जो पैसे कमाए थे, उनसे वो अपनी पत्नी के लिए एक बड़ा हीरों का हार खरीदने गया। वो हार देखकर उसकी पत्नी तो छूम हुटी। मगर ये खुशी बहुत लंबे समय तक नहीं थी। बंधन ने जो घर उस लालची योजना के कारण बनाए थे, वो ठीक नहीं थे। दो घरों की चट्टानें तो गिर गई थीं और तीन घर तो योजना के मुताबिक बने ही नहीं थे। उन घरों के मालिकों ने आकर खूब हल्ला मचाया। उन्होंने आस पड़ोस में भी बता दिया कि कैसे बंधन ने चोर ठेकेदार है। बंधन ने अपनी अच्छे ठेकेदार होने की पहचान भी गवा दी। अब कोई उसके पास अपना घर बनवाने नहीं आता था। बस ये सब जानकर बंधन को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। वो अपनी बीवी से बहुत दुखी था, और उसने उसे बताया। ये जो उसने सोचा था वो बिल्कुल गलत है। उसने ये भी कहा कि सिर्फ बाहरी सुंदरता काफी नहीं होती। बंधन और उसके परिवार वालों को खूब समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर कुछ समय बाद उसकी बीवी वो हीरों के हार को बाजार में ले गई और उसे बेचाई। उसे बेचने से जो उन्हें रकम मिली उससे उन्होंने इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं होती। मन की सुंदरता ही एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। इंसान को दयालुता और सच्चाई का रास्ता हमेशा अपनाना चाहिए। धन्यवाद। एक गांव की एक छोटी सी घर में मधुकर नामक एक आदमी रहता था। वो गन्ने की रस बनाके बेचता था। मधुकर को बहुत मेहनत करके काम करने की मानसिकता था। एक दिन मधुकर गन्ने की रस बनाके बेच रहा था। तब मधुकर, तुम गन्ने की रस बहुत अच्छा बनाते हो। हाँ मधुकर तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसे गन्ने की रस पीते मधुकर के प्रशंसा करते थे लोग। मुझे आलसी ना होके मेरे गन्ने के रस के बारे में सब को पता चलने के लिए अच्छा और स्वादिष्ट रहने वाली गन्ने की रस बनाना होगा। ऐसे हर रोज वो और स्वादिष्ट गन्ने के रस बनाने का प्रयत्न करता था। वो दिन प्रतिदिन स्वादिष्ट और ताजा गन्ने की रस बनाने के कारण उस गांव में बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन मधुकर देर रात � और नए तरीके से गन्ने की रस बनाने का प्रयत्न कर रहा था। मुझे कल आज से बेहतर गन्ने का रस बना के बेचना होगा। ऐसे सोचकर दुकान में ही रहके दन्ने का रस बना रहा था। इतने में उस गांव में घूम रही एक देवता उस तरफ से गुजरते हुए प्यासी होने के कारण गन्ने की रस का दुकान को खुला देख सोचती है। लगता है वहाँ कोई गन्ने की रस का दुकान खुला है। कम से कम उससे मेरा प्यास बुझेगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। ऐसे सोचके देवता एक आदमी की नकल में दुकान को जाती है। भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है। एक ग्लास गन्ने का रस मिलेगा? जी भाई साहब। अभी मैं इनको अदरक और नींबू को मिलाके बनाए हुए गन्ने की रस देता हूँ। अगर अच्छा है, तो वो मुझे बोलेंगे और मैं कल से ही सब को बेच सकता हूँ। ऐसे सोचकर वो अदरक और नींबू मिलाके गन्ने का रस बनाके उस आदमी को देता है। वो आदमी रस स्वादिष्ट रहने पर एक और ग्लास मांगता है। अरे वा� अगर तुम हर रोज़ इसी वक्त पे अपना दुकान खुला रखते हो, तो मैं आकर गने का रस पीके चला जाऊँगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे कहकर मधुकर को स्वातस्ट गने का रस बनाने के लिए एक बैग देकर चला जाता है। मधुकर उस बैग को जब खोलके देखता है, तो उसमें सोने को देख खुश होता है। मुझे हर रो तभी मैं और पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे हर दिन वो उस आदमी के आके रस पीने तक दुकान खुला रखता था। वो देवता एक आदमी के नकल में हर रोज़ आके रसपी के उसे एक सोने का बैग देके चली जाती थी। मधुकर हर सुबह ज़्यादा मेहनत करके गन्ने का रस बनाके उसे बेच के मिलने के पैसे से ज्यादा उसे शाम में उस आदमी के एक ग्लास पीने से कमा रहा था और इस वजह से वो दिन पूरा मेहनत करने के बजाए सिर्फ शाम में ही दुकान खोलने का फैसला लेता है मुझे हर रोज सुबह गन्ने का रस बनाके बेचने की जरूरत नहीं है अब से सिर्फ उस आदमी के आने के समय पर दुकान खोलके स्वादिष्ट करने का रस बनाके उन्हें देना है बस। उनके दिए हुए सोने से मैं आराम से जी सकता हूँ। ऐसे सोचकर मधुकर उस आदमी के आने के समय पर ही दुकान खोलता था। ऐसे उनके दिए हुए सोने से खुशी-खुशी जी रहा था। एक दिन मधुकर उसके दोस्त से मिलता आजकल दुकान नहीं खोल रहे हो? कुछ नहीं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए दुकान नहीं खोल रहा हूँ। मुझे आपसे दुकान खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर थोड़ी देर शाम में दुकान खोलूँगा, तो मुझे दिन पूरा मेहनत करने से भी दुगना पैसा मिलेगा। हर रोज़ उस आदमी के आने के � और उसे ताजे गनने का रस बनाके देता था। ऐसे कुछ दिनों में सुबह दुकान ना खोलने के कारण उसकी आदतें बदल गई थीं। मेहनत से काम करने वाला मधुकर अब कोई मेहनत के बिना आराम से रहने लगा। एक दिन मधुकर उसके पास के सारे पैसे गिनते हुए उस आदमी के आने के समय पर दुकान नहीं खोलता है। वो आदमी आके गिनती में व्यस्त मधुकर को अचानक याद आता है कि वो दुकान खोलना भूल गया। लेकिन समय तब तक बहुत हो चुका था और वो दुखी होता है कि अब तक वो आदमी चला गया होगा। अरे रे, आज के आने वाले पैसों को खो दिया मैंने। कल मैं उस आदमी के आने के समय से पहले ही दुकान खोल लूँगा। ऐसे सोचकर पैस वो पूरी रात नहीं सो पाता है। सुबह होने के बाद भी वो सोए बिना सोचते ही रहता है। आज मैं उस आदमी को ताजा गनने का रस पिला के ही चेंसे सो पाऊँगा। ऐसे सोच के वो सोए बिना बैठे रहता है। मगर शाम को वो अपनी नींद रोक नहीं पाता है। उस आदमी के आने से पहले बहुत समय है ना। इस बीच मैं थोड़ी ऐसे उस आदमी के आने के समय पे भी सोते ही रहता है। आदमी जब गन्ने का रस पीने दुकान आता है, तो दुकान फिर से बंद रहता है। ये दुकानदार न जाने क्यों आजकल अपना दुकान नहीं खोल रहा। कल भी दुकान बंद ही था। कल से यहाँ ना आना ही बेहतर होगा। ऐसे सोचके वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और ज हाय भगवान, आज भी मैं दुकान खोल नहीं पाया। वो आदमी आकर देखके चला भी गया होगा। अगले दिन वो ध्यान से दुकान उस आदमी के आने के समय पे खोलता है, लेकिन बहुत देर इंतजार करने पर भी वो आदमी लौटके नहीं आया। ऐसे मधुकर कुछ दिन और इंतजार करता है, मगर वो आदमी लौटके नहीं आता है। � मेरे दो दिन दुकान ना खोलने के वजह से ही उसने आना बंद कर दिया। मुझे दुगना पैसा मिलने पर मैंने मेहनत करना बंद कर दिया। मेरे पास के पैसे सारे खत्म हो जा रहे हैं। अगर मैं कल से वापस दुकान को हमेशा की तरह सुबह नहीं खोला तो मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन से वो सुबह ही दुकान खोलके करने का रज मगर बीच में कुछ दिन आलसी बनने के कारण काम नहीं कर पाता है लेकिन खुशी से जीने के लिए अपने आप को बदलके मेहनत से गनने का रस बेचके काम करने लगता है कुछ दिनों में वापस उसे मेहनत की आदत लग जाती है उसे उसकी गलती का एहसास होता है और तब से वो आसानी से गनने का रस बनाके उसे बेचके उसे पैस मेहनत से जीने की जरूरत एक आदत बनना चाहिए, तभी हम अच्छे स्थान में हैंगे और साहस से हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।